अपने लड़के को नहीं दिलवागा तो बोले भाई यरे बदनामी हो जाएगी पक्षपात हो जाएगा बोले आ, तो नहीं नहीं तो एक मिनिस्टर के लड़के ने एक लेख लिखा है अपनी करुणा का बड़ा बड़ा विचित्र है। तो मैं मारा गया मेरा जीवन मिट्टी में मिल गया इसलिए कि मैं एक मिनिस्टर का बेटा हो गया क्योंकि वो औरों का सब काम करते हैं पर हमारा नहीं करते हैं कहते चुप चुप चुप हाँ तुम थोड़े कपड़े पहनो थोड़ा खर्च करो थोड़े ढंग से है ना तो किसी ईमानदार के पुत्र हैं और बेईमान के हुए तो करोड़पति हो जाएंगे कि नहीं ने? तो जो भले मानुष होते हैं वो अपने लोगों का पक्षपात नहीं करते हैं परायों का पक्षपात करते हैं है। तो मालूम होता है कि ये चरण तुम्हारे अपने हैं इसलिए इनको तकलीफ दे रहे हो अपना समझ करके से चरण आम गुरु हम तुम्हारे हैं इसलिए और मालूम होता है कि हम भी तुम्हारी हैं ऐसा तुम मान चुके हो तभी हमको भी तकलीफ दे रहे हो तुम्हें सनई प्रिय दधी मही सु नारायण तो हम तुम्हारे चरण को जो अपने हृदय पर रखती हूं धीरे धीरे डरते तो बाबा डरती क्यों हो तो डरती इसलिए है कि हमारा हृदय बड़ा कठोर, कहीं उनकी टूट न लग जाए तुम्हारे चरणों में तब रखती क्यों हो कर रखते हैं इसलिए कि मालूम पड़ता है कि जब हम तुम्हारे चरणों को अपने हृदय पर रखती हैं तो तुमको बड़ा आनंद आता है तो तुम्हें सुख होता है फिर भी हमें डर लगा रहता है कि कहीं तुमको तकलीफ ना हो जाए तो अपने प्रियतम को सुख पहुंचाते पहुंचाते भी उदंड ना हो जाना है ना? हम तो तुम्ही को सुख दे रहे हैं है ना? रोटी बना रहे एक आग की चिंगारी उड़ के पड़ गई प्रीतम पर प्रीतम ने कहा अरे भाई जरा संभाल के आग दिलाओ बोले तो तुम्हारे लिए तो रोटी बना रहे हैं देखो तो रोटी क्या बनाने गए उदंड हो गए ना नारायण बोले तो तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहे हैं पड़ गई एक आग की चिंगारी तो क्या आग लग गई ना नारायण तो उदंडता तो नहीं आनी चाहिए ना सुख पहुंचाने गए माना रोटी बना रहे लेकिन अब उसमें उदंडता तो नहीं आनी चाहिए ना बोले हम तुमको सुख पहुंचाना चाहते हैं पर कहीं सुख पहुंचाते पहुंचाते कहीं तुमको तो दुख न पहुंच जाए इसके लिए डरते रहते हैं तो चाचा अच्छा भाई आओ कृष्ण ने कहा कि गोपियों तुम सब लोग हाथ जोड़ो ब्रह्मा जी को कि हे विधाता है ना हमारा हृदय जरा नरम नरम कर दो कोमल कोमल तो बोले कि राम राम हम जानती हैं भला कि हमारा हृदय कठोर रहेगा तभी तुमको सुख मिलेगा हमारा हृदय कोमल हो जाएगा तो तुमको क्या सुख मिलेगा तो इसलिए हम ब्रह्मा से हृदय कोमल करने की प्रार्थना नहीं कर सकती हम तो जानते हैं कि तुमको कठोर से ही सुख मिलेगा कैसा तब डरो मत बोले कि अब कठोर हैं तो तुम्हारे कोमल चरणों में लगेंगे ही तो हम डरे क्यों नहीं लेकिन मुख्य बात तो ये है कि उन्हीं चरणों से तुम बन बन भटक रहे तो तब व्यथते ही न किसे क्या उनमें व्यथा नहीं पहुंचती है तो बोले बाबा मेरे मन में जब जो आता है तब मैं करता हूं स्वतंत्र तो हूं अब तुम्हारे सिखाए पढ़ाए अनुसार कोई करूंगा कोई मैं स्त्राइण थोड़ी हूं जो स्त्री कहे वही करना जो स्त्री कहे वही करना एक बार एक बहुत बड़ी सभा जुड़ी हो एक व्याख्यानदाता व्याख्यान दे रहे थे तो सभा जो थी वो पुरुषों की ही थी उसमें स्त्रियों का आना मना था तो वक्ता ने कहा कि आजकल जितने पुरुष हैं वो सब स्त्रियों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं सब स्त्रीण हो गए हैं जो लोग अपने स्त्री की बात मानते हों वो एक और खड़े हो जाएं। और जो न मानते हो वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएं तो समझो सौ आदमी थे तो निन्यानवे आदमी मानने वालों की ओर खड़े हो गए और एक आदमी जो है वो न मानने वालों की ओर बैठा रहा बड़ा आश्चर्य हुआ भाई कि ये क्या पुरुष है ऐसा कौन सा पुरुष है जो स्त्री की बात नहीं मानता तो उसके पास गए तो बोले भाई सब लोग उठ के मानने वालों की ओर अलग एक तरफ हो गए तुम न मानने वाली जगह पर क्यों बैठे रहे तो बोले कि जब मैं घर से चला तब तो मेरी पत्नी ने कहा था कि देखो सभा में जाके जहां बैठ जाना वहां से कोई कुछ कहे तो मुठना मत बैठे रहना तो इसलिए मैं बैठा अब देखो मतलब ये निकला कि सारी दुनिया जो है वो ये जो जोशिध जोशीन मज्जे हायया श्रीमदभागवत में आया ये जो माया महारानी जोशिध रूप धारण करके आई हैं उनकी आज्ञा में नाच रहा है कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं मैं अपने मौल से घूमता पाऊ इस समय हमको मजा आ रहा है घूमने में छेड़छाड़ हमारे साथ मत कर बोले ठीक है तुम्हें मजा आ रहा है तो तुमको कौन रोक सकता है लेकिन क्या पीड़ा नहीं होती है उनको तुम व्यफते ना तब व्यफते न बोले कि नहीं नहीं व्यथा कैसे होगी वृंदावन की एक एक घास वृंदावन की एक एक लसा एक एक पत्ता एक एक कंकर एक एक पत्थर नारायण को तो। भगवान का प्रेम ही है वो जब प्रेमी के हृदय में ये भाव हुआ कि हम प्रभु के चरणों के नीचे आएं, तब जाकर के वृंदावन की भूल बन गया घास बन गया कंकड़ बन गया पत्थर बन गया है कदम कुंज हूं हों कदों या वृंदावन माही लड़ाई ते लाड़िले बिहरेंगे ते हूं पंचत्व तनुरेकु भूत निबह स्वांग से विसंतुष्टुटता शरीर मर जाए और पंचभूत अपने अपने कारण में लीन हो जाए धातारम प्रणिपत्य हंत शिवसा तापी या परंतु ब्रह्मा को प्रणाम करके हाथ गोड़ करके हम मरने के बाद के लिए भी एक बर मांगते हैं तदवापी सुपय तदीय मुकुरे ज्योति ही हमारे शरीर का पानी उस बाउली में जाकर मिले जिसका पानी हमारा प्रीतम पिता है हमारे शरीर की ज्योति उस शीशे में मिले जिसमें वो अपना मुंह देखता है हमारे शरीर का आकाश उस आकाश में मिले जिस आंगन में वो घूमता है हमारे शरीर की सांस उस पंखे में जाकर मिले जिसके नीचे वो रहता है और हमारे शरीर की मिट्टी उस गली में जाकर मिल जाए जिसमें वो चलता है तो प्रेमी की अभिलाषा होती है कि हम मर के भी प्रियतम के काम आवे तो प्रेमियों के जो शरीर के तत्व हैं प्रेमी हैं वही व्रज में कण कण बन करके बैठे हुए हैं वृंदावनस्था तरव सर्वे चादो मुखा स्मृत वृंदावन के सब वृक्ष नीचे को लगते हुए तो हमारे नीचे कभी नंदनंदन मुरली मनोहर पीता अम्बरधारी श्याम सुंदर खेलते हुए आवे और वृक्ष चाहते हैं हमारी छाया में आवे भूल चाहती है हमारे ऊपर घूमे लता चाहती है कि हमको छू ले कमल चाहते हैं हमको सूख ले पक्षी चाहते हैं कि हम अपनी चाहक उनको सुनावे कलरव उनको सुनावे मोर चाहते हैं हम उनको नाच नाच के दिखावे कोई तो चाहती है हम उनको गा गा के सुनावें तो, नृत्यंत्यमी सिखिन ई डीयमुदा हरेणिया कुरवंती गोप्युवते प्रियमी क्षण वो वृंदावन तो वृंदावन में क्या सीड़ा है बोले नहीं बाबा कहीं कंकर लग जाए कहीं पत्थर लग जाए तेरे वृंदावन की तो धरणी धन्य है असल में धरणी वही है वो जो भगवान के चरणा रविंद को जो धारण करे उसका नाम धरणी तो धन्य है वृंदावन की धरणी लेकिन मालूम होता है कि हमको दुख देने के लिए तुम घूमते हो अच्छा तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे चरण कठोर हो गए हैं तो हो सकता है कि पहले तो बड़े कोमल रहे हों लेकिन संसर्ग जा दोष गुणा भवंती हमारे कठोर हृदय पर रखते रखते उनमें भी कुछ कठोरता आ गई हो ये प्रेमी लोगों का मन कैसे काम करता है उसका नमूना है आपका भगवान से प्रेम हो तो आप बैठ जाएं, आंख बंद करके और देखो आपका मन कृष्ण के बारे में कितना सोचता है लोग पैसे के बारे में सोचते हैं भोग के बारे में सोचते हैं बेटे के बारे में सोचते हैं इज्जत के बारे में सोचते हैं अपने बारे में सोचते हैं नारायण कहो ईश्वर के बारे में सोचने का अवकाश ही कहां है वो तो मन ही नहीं लगता बोले कि ईश्वर में तो मन ही नहीं लगता कहा लगता है आपका मन हमारा मन बेटे में लगता है व्यापार में लगता है शरीर में लगता है हैं? तो भाई जो जरूरी जरूरी चीजें हैं उनमें तो लग ही रहा है अभी एक गैर जरूरी भगवान में मन लगा के क्या करोगे हैं? ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल गैर जरूरी चीज हो गई बोले भगवान में मन ही नहीं लगता है लाख रूपये का नोट गिनना हो तो एक रूपये की भी गलती नहीं होगी है ना और चार माला फेरनी हो ईश्वर के नाम की तो माला छूक के हाथ से गिर पड़े नहीं जा मनुष्य के जीवन की स्थिति हो गई है माने वो बिना भोग लिस्सा के बिना स्वार्थ के है ना बिना मतलब के कुछ करने को राजी नहीं है वो ये सोचता है कि ये जीवन जो है ये कामना का पुतला है तो नहीं नहीं ऐसा लगता है उसको हमसे भी बहुत प्रेमी हो कहीं वन में भटकते भटकते हमारे ध्यान में मगन हो गए हो रास्ता भूल गए हो इसलिए नहीं आ रहे हो तो लेकिन दर्द तो होता ही होगा तो हमारी बुद्धि भ्रांत हो रही भ्रांत हो रही है मन भ्रमती वचन में मना जैसे अर्जुन ने कहा ना वो ऐसे कहती है ये भ्रमत भी हमारी बुद्धि भटक रही है ये देखो प्रीति की रीति निराली है वो साधारण तो लोग नहीं समझते देखो एक आदमी हमारे पास आया तो मैंने बड़े प्रेम से कहा कि भाई तुम अभी तो बहुत दिल से ज्यादा तो बोलता है अभी तो हफ्ते भर भी नहीं हुआ आपके पास आया था ना आपको बहुत दिल लगता है आप देखो ना क्या नाम है हमारे ट्रेन पर तो घड़ों पानी पड़ गया भाई है? हमको तो उसका हफ्ता भर बहुत दिन लगता है, है? और उसको तो हफ्ता भर बहुत दिन ही नहीं लगता है, है? तो अब यह हुआ कि भाई प्रीति किससे करना जो प्रीति को जानता है नृत्यत्व अविवेकज्ञे स्नेहम अन्य परेजने जो तुम्हारी समझदारी का आदर नहीं करता है उससे प्रेम कैसे तो जो एकांगी प्रेमी होते हैं वो कहते हैं कि आग अगला समझे कि न समझे सामने वाला समझे कि न समझे हम तो अपना काम करेंगे जानऊ राम कुटिल करी मोही लोग कहु गुरु साहिब द्रोही सीता राम शरण रत मोर अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह सो रहे राम से हमारा प्रेम है पर राम हमको कपटी समझे, कुकृत समझे, और लोग तो बोले लोग कहें कि राम का द्रोही है तो लोग भी समझे कि ये राम का द्रोही है और राम भी समझे कि कपटी है लेकिन सीताराम चरण रत्न बो रहे मेरे हृदय में तो सीता राम से प्रेम है, अब देखो ये एकांगी प्रेम यदि दोनों ओर हो जाए हो है ना दोनों यही चाहे क्या चाहे कि बस हमारा तो प्रेम बढ़े उनका प्रेम हो कि ना हो अगर ये कहोगे कि वे प्रेम करें तब हम प्रेम करेंगे बोला तो प्रेम बढ़ेगा नहीं और तुम कहो कि वो प्रेम करें कि नहीं करें हम तो प्रेम करेंगे तब प्रेम बढ़ेगा तो प्रेम में जो एकांगी पना है वो बाढ़ है प्रेम की हो कोई विघ्न ना आने दे कोई बाधा ना आने दे वो प्रीति को बढ़ाने के लिए होता है अब भ्रम ये हमारी भी भ्रम रही है यही तो भगवान से जाई जाती है ना हम लोग हमारे गांव में तो भी बेटी को बोलते हैं बेटी को धी बोलते हैं तो मोरी दिया का मेरी दिया का बड़ा दुदार दिया बोलते हैं भैया तो अब ये बुद्धि तो भगवान के साथ जाही गई है शरीर की परवाह नहीं है भगवान को। पर बुद्धि जब जाही गई है तब निष्ठावान होवे वो अपनी निष्ठा को न छोड़े अब उसी में ये फटकन आ गई ये अटकन आ गई यहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां बोले बाबा हम तो प्रेम को प्रेम तम मानते हैं जब अपने प्रियतम के विरह में प्राण न रहे बोले नहीं प्राण न रहे इसके माने तो होते हैं कि तुम दुख से छुटकारा चाहते हो दुख से डरते हो प्राण न रहे तो प्रेम में जब ये बात आती है ना कि अब मरेंगे तब दुख मिट जाएगा तो असल में तुम अपने दुख से इतने कमजोर पड़ गए हो कि मार के अपना दुख छुड़ाना चाहते हो तुम प्रियतम को सुख पहुंचाना थोड़े चाहते हो तो तुम्हारे मर जाने से क्या तुम्हारे प्रिय तुम्हारे प्रियतम को कुछ ज्यादा भजन मिलेगा कुछ ज्यादा ध्यान मिलेगा कुछ ज्यादा सेवा मिलेगी नारायण तो आपको सुनाया होगा कभी हमारी जानकारी में एक बड़े संत थे कौन से बड़े भक्त थे बहुत बहुत भक्त जब उनकी वृद्धावस्था संत की तो एक दिन सब भक्तों ने सलाह की और हमारे पास आए बोले कि अब तो हमारे गुरु जी की अवस्था वृद्ध हो गई और शरीर तो कभी न कभी फूटेगा तो हम लोग ये दुख नहीं देखना चाहते हम चाहते हैं कि उनका शरीर पूरा होने से पहले ही हम लोग मर जाएं। सब जाके जमुना जी में कूद पड़े डेढ़ सौ दो सौ आदमी सामूहिक आत्महत्या कर ले मर जाए उनसे पहले अब देखो ना प्रेमी तो हैं, पर प्रेम के साथ वकूफ भी मिले है ना? तो प्रेम के साथ वकूफ नहीं है हो अब बेवकूफ है तो मैंने कहा कि अच्छा उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे सब भगत जनना में एक साथ डूब के मर गए तो अभी छह महीने जीने वाले और होंगे तब भी आज ही मर जाएंगे तो उनको मारने का बात ही लोगों को लगेगा बोले हां ये बात तो ठीक है तो बाबा वो मर गए थोड़े दिनों के बाद मर गए अब समझो कि अब मरो तो बोले कि हम मरेंगे तो जब उनकी आत्मा को हमारा मरना पसंद नहीं था है ना? तो अब भी मरेंगे तो उनकी आत्मा को दुख ही तो होगा ना क्या उनका श्राद्ध करने का उनके तर्पण करने का यही ढंग है या मरें उनके काम को पूरा न करें उनकी भक्ति को न बढ़ाएं, उनके नाम को न बढ़ाएं, है ना उनके यश को रोशन न करें दुनिया में एना? और बस उनके पीछे मर जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तो भाई ऐसी बात तो नहीं है कि मरना ही प्रेम हो मर मर के जीते हैं जी जी के मरते हैं प्रेमी लोग तो पंद्रह बीस दफे दिन में रोज मर जाते हैं और पंद्रह बीस दफे रोज जिंदा हो जाते हैं ये तो प्रेमियों की एक प्रकार प्रेमियों का व्यापार है ना ये उनका व्यापार है ये मरने जीने का तो बोले फिर भगवान गिर में कैसे जिंदा रहे तो देखो जब हमारे भवद आयु सामना हमने अपनी आयु तुम्हें चढ़ा दी अर्पण कर दी, तुम जियो मैं मर जाऊं भगवद आयु सामना हमारी आयु तुमको मिल जाए तुम ही हमारी आयु हो तुम हमारे जीवन हो तुम हमारे प्राण हो हमारी आयु तो हमारे शरीर में है ही नहीं इसका मतलब वह यह हुआ कि हमारे शरीर का सुख दुख हमको नहीं है तुम्हारा ही सुख हमारा सुख है तुम्हारा ही दुख हमारा दुख है तुम्हारा ही जीवन हमारा जीवन है तुम्हारा ही प्राण हमारा प्राण है तुम्हारी आत्मा से जुदा हमारी आत्मा नहीं तुम्हारी बुद्धि से जुदा हमारी बुद्धि नहीं तुम्हारे प्राण से जुदा हमारे प्राण नहीं तुम्हारी इंद्रिय से जुदा हमारी इंद्रिय नहीं तुम्हारे जीवन से जुदा हमारा जीवन नहीं कश्याम सुंदर हम तुम एक तो, अब अपनी चिंता छूट गई ये प्रेम में बनिया नहीं चलता है वो। ये व्यापार का इसमें काम नहीं है इस तौर के इतना लो और इतना दोन तो, तो अनंत तृप्ति है अनंत रस है अनंत मधु है तो हमने तो नमक की झील देखी नमक की झील मरा लोगों ने बताया कि कभी ऊंट गिर जाता है ना उसमें समूचा का समूचा गल के नमक हो जाता है और जो नमक पढ़ता है ना हमारा उसमें सिर्फ वो झील का पानी ही जमा हुआ नहीं होता है उसमें बहुत कुछ जमा हुआ होता है पर जो नमक के अंदर पड़ता है नमक हो जाता है और। तो ये प्रेम में इतनी मधुरता इतनी मिठास इतनी मिठास है प्रेम में इसके बीच में आके मौत भी मीठी हो जाती है जिंदगी भी मीठी हो जाती है सोना चलना फिरना बोलना अपना व्यक्तित्व ही प्रेम के समुद्र में समा जाता है इसमें प्रेमी प्रीतम की कोई कीमत नहीं है प्रेम जो है वो हजार प्रेमी बना देता है हजार प्रीतम बना देता है प्रेमी को प्रीतम बना देता है प्रीतम को प्रेमी बना देता है दोनों को मिला देता है दोनों को मिटा देता है ये प्रेम तो रस ही रस ये रसब ब्रह्म है इसका नाम रसब ब्रह्म है रसम ये वाइम आनंदी भवती रसो वैसा रसम ये वायम आनंदी भवती परमात्मा रस स्वरूप है ना ये जैसे कहते हैं न एक अनंत चेतन का महासमुद्र है बोले नहीं अनंत रस का महासमुद्र है और ये जो प्रेमी प्रीतम है ये दो तरंग हैं, उसकी केवल दो तरंग हैं, एक तरंग इधर से आई और एक के से, और दोनों चक्राए और प्रेम से प्रेम कुछ बचा नहीं शेष केवल प्रेम ही केवल रस ही तो गोपियां हो भूल गई अपने आप को भूल गए कभी डूब जाएं, कभी निकल आ कभी मगन कभी लगन तो वो तो सुख हो गए पर सुखदेव जी बोल रहे प्रगायन चित्रधा स्वरम राजन कृष्ण दर्शन गोप्यः इति शब्द प्रकार वचनः ये जो उन्नीस श्लोक गोपियों के गीत गाए ये 19 से ही नहीं समझना ये तो उन्नीस हजार गाने तभी पार न पाने तीन करोड़ गांव हैं तभी पार न पा क्योंकि जितनी गोपियां जितने उनके भाव एक एक गीत अगर सब गोपियों के मान लें सबकी तो दूसरा भागवत बन जाए तो इसी माने ऐसा ही हो जैसे ये उन्नीस गीत बोले गए हैं वैसे बहुत बहुत गाया हो अब देखो गोपिया प्रगात प्रलपंत्य चित्रधा तो प्रगायंत्य चित्रधा प्रलपंत्य और चित्रधा गोपिया तरह तरह की तो गोपियां हैं तो गोपी उसको कहते हैं कि जो बोले नहीं जिसको प्रेम करना आता हो बहस करना ना आता हो उसका नाम गोपी प्रेम तो उसके हृदय में पूरा हो पर बहस करना ना आता हो यह जवान लड़ाना दूसरी चीज है और दिल में प्रेम होना दूसरी चीज है तो गोपिया गोपिया माने जो गोपन करे अपने प्रेम को गुप्त रखे माँ बाप को भी मालूम ना पड़े सखी सहेली को भी मालूम न पड़े सास ससुर को भी मालूम न पड़े पति पुत्र को भी मालूम न पड़े प्रेम को गुप्त रखने का जिसमें सामर्थ्य है उसका नाम गोपी और ये गोपन के बिना हो जब जाहिर होता है हो ना तो इसमें बड़ी मुसीबत है तो लोग उंगली दिखावे को तो अलग क्योंकि ये संसार लोग संसारी लोग एक जगह पक्के नहीं होते हैं ना तो किसी को पक्का होते देखते हैं तो इकट्ठा होकर उसको हिलाते हैं इसको भी उखाड़ फेंकते हैं संसारी लोग पक्के नहीं होते हो दावाडोल होते हैं तो अगर किसी को देख लें कि ये तो जरा पक्का होने जा रहा है तो वो इकट्ठे होके उसको हिलाते हैं तो प्रेम जाहिर होने में एक मुसीबत ये कि गांव वाले जो है वो उंगली उठाए और महाराज एक और मुसीबत है वो तो सबसे ज्यादा वही है अगर जिससे प्रेम किया जाए उसको मालूम पड़ जाए ना कि ये तो अब हमारे प्रेमी हो गए तो वो तो महाराज नचा नचा के मार डाले प्रियतम तो मिजाजी हो जाता है वो रूठने लगता है तो ना, नचाने लगता है परेशान करने लगता है तो गोपियां जो हैं वो प्रेम तो करती हैं लेकिन अपने दिल में गुप्त करके रखती तो हैं एक तो प्रेम को गुप्त रखना और दूसरे अपने प्रियतम को गुप्त रखना क्या कंस को ये पता लग जाए कि कृष्ण ईश्वर है कि देवता है तो आज ही लड़ाई छिड़ जाए तो वो कहती हैं कि चोर चोर चोर अरे कौन था भाई क्या चोरी हो गई तुम्हारी तो बोले खन चोरी रुपया पैसा का नहीं रुपया पैसा तो किसी ने हाँ। तिजोरी तो बंद है ना कहा तिजोरी में तो किसी ने हाथ नहीं, हाँ नहीं लगाया चोर चोर चोर के क्या हुआ कि माखन कहा माकन लेगा कौन था वही नंदलाला था नंदलाला तो लोगों ने कहा अच्छा वो चोर है तब तो देवता नहीं हो सकता वो चोर है तब तो ईश्वर नहीं हो सकता तो कंस के पास अगर कोई जाकर कभी शिकायत करता कि वो नंद बाबा के बेटे के रूप में तुम्हारा दुश्मन आया है तो कहता भाई उसके खिलाफ तो बहुत रिपोर्ट आई है कि वो चोर है तो देवता कैसे हो सकता है बोला तो ये गोपियों ने चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखा लिखा के ईश्वर को देवता को छिपा लिया हो ये गुप्त है अपने प्रियतम को गुप्त किया अलग बड़ा भले मानों से कार्य हमसे छेड़ गया छेड़ गया हमको आज देखो हमारी पूरी सोच अपने तो आप मोती की माला तोड़ के फेंक दी और बोले वही तोड़ गया अपने आप ही साड़ी फाड़ दी और बोले वही फाड़ गया तो बोले अरे अपने प्रीतम को बदनाम करते हो तो वो ऐसा है ही है हम बदनाम काहे को करते हैं ये कोई दोष कृष्ण में नहीं था भला ये सब गोपियों ने लगाया हम मान लेते हैं कि कृष्ण ने कोई दोष नहीं था सब गोपियों ने लगाया क्यों लगाया कि कोई उनको देवता समझ के भला पूजा न करने लग जाए है न देवता समझ के कंस उनको तकलीफ न पहुंचावे है ना ईश्वर समझ के उनको मारने के लिए उनसे लड़ने के लिए कोई दैत्य और न भेज दे है ना जब छेड़छाड़ करने वाला समझेगा चोर समझेगा तो समझेगा नहीं नहीं देवता का पक्षपात नहीं है गोप किया को अपने प्रियतम को भी गुप्त किया और अपने प्रेम को भी गुप्त किया है न और बोला अपने आप को भी गुप्त रखा हो और में उनके काम में धंधे में कभी कोई अड़चन नहीं पड़ी इसलिए गोपी तो गोपी तो वो है जो प्रेम की एक बात मुंह से ना निकाले तो तो तो तो वो तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमाम चोरों का श्रोमणी है चोरजार सिखा मणि है वो गोपियां इस समय इतनी व्याकुल हो गई प्रगा चित्रधा प्रगायन क्या हाँ चित्रधा प्रलसन क्या ये गोपियां भी चित्रधा है कई तरह के हैं आश्चर्य जनक इनके रूप हैं बच्ची है अज्ञात जौ बना उधा है ज्ञात यौगना अच्छा है ऊा है अनूढ़ा है प्रौढ़ा ना है नाय कितनी तरह जितने नायका भेद होते हैं सब तरह Lamb은. वो गोपियां गाय रही हैं प्रगायन क्या गाय गाय के अपना प्रेम कृष्ण को बता रही हैं, तो उनको कृष्ण की एक कमजोरी मारे है। कृष्ण में एक कमजोरी भी है वो। तो अरे ईश्वर में कमजोरी गाय से लोगों को हाथ जोड़ना का कमजोरी शैतान में से आई है हमारे दो नहीं होता एक ईश्वर एक शैतान दो नहीं होता हमारे अकेले ईश्वर होता है है ना? तो दृढ़ता भी आती है तो ईश्वर में से आती है और कमजोरी भी आती है तो ईश्वर में से आती है क्या कमजोरी है कि अगर कोई गाने लग जाए हो प्रेम से मद भक्ता ये तिष्ठा मीनारद मेरे भक्त जहां प्रेम से गान करने लगते हैं वहां आज बैठते नहीं है तत्तिष्ठा लेटते भी नहीं है आजकल तो लोग जब लेट के भजन करने लगते हैं तो नींद आ जाती है अरे हम तो देखते हैं यहाँ खंबे का सहारा लेके बैठते हैं ना लोग झीप का खम्भे का सहारा लेके बैठते हैं तो जरा आराम मिलता है तो नींद आ जाती है वो ना ठीक है तो मन भक्ता यत्र गायन की सत्रिष्ठा भगवान आके बैठते भी नहीं क्योंकि तो बैठे जाएं तो कोई घेर घार ले पकड़ ले है न और लेट जाएं तो नींद आ जाए इसलिए वो हर समय चौकन्ने खड़े रहते हैं कि जहां भक्तों का गाना बंद हो वहां बस उसी चैकेत में वहां से गायब हो जाए तो तत्प्रतिष्ठा स्थान निकार से खड़ा रहता हूं तो वही भगवान आकर के रहते तो गोपियों ने सोचा कि अगर हम अच्छा गाना गाएंगे तो वो जरूर सुनने के लिए आएंगे तो कभी गांव में और कभी प्रलाप करें कभी प्रलाप करें कभी, कभी गांव में। और रू रुदू सुस्वरम राजन रोने लगी हो बोले प्रलब्धे प्रलाप सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पागल हो गए और गाना सुनेंगे तो माधुर् से मोहित हो जाएंगे और रोना सुनेंगे तो करुणा आ जाएगी लेकिन उनके रोने में भी एक स्वर था तो और शहर की स्त्रियों को तो मैंने तो देखा है थोड़ा मुंह भी बिगड़ जाता है थोड़ा आंसू भी बिगड़ते हैं लेकिन गा गा के रोते कभी नहीं छुना देहात में मैंने देखा ऐसी स्वर से भराज हाय मोरे बिरना करके रोते हैं हाय मोरे राजा है ना उसमें वो स्वर अरे वो दादरा खुमरी सब उसके सामने टीकी पड़ जाए वो ऐसे ढंग से रोती है रोने में संगीत होता है आ, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन सुस्वरम जो असल में जो सलीके का आदमी होता है ना वो सब काम सलीके से ही करता है हमको अभी पांच चार दिन हुआ एक ने बताया वो हैदराबाद गए वहां है। तो एक नाटक था वो तो दस दस रुपए तो संदेह लिए गए थे दर्शकों से तो वो सब बैठ के वहां देख रहे तो एक लखनऊ के सज्जन कोई आए थे वो भी गए देखने के लिए उन्होंने भी दस रुपए दिए थे तो जो बेंच मिला ना उनको बैठने के लिए वो टूटा हुआ था तो अब लखनऊ के थे तो क्या करें बेचारे तो बेंच पर तो नहीं बैठे उसके पाए पर जाके बैठ गए और कहे कि या खुदा है? ये बेंच दस रुपये ये बिल ये किसने दिखा ऐसे या दिखाया दस रुपए ये बिल तो पड़ोस साल वाले ने सुन लिया तो उसने शिकायत की कि भाई देखो इनको तकलीफ हो रही है तो कर्मचारी ने बताया कि इस बेंच पर नहीं उस पे बैठ जाए ना तो हम बदल देते हैं इस बेंच उस उस पे, वहां मैंने वो कहे कि मैं वहां जाऊं ये उनकी शान के खिलाफ मालूम पड़े हो तो साथ वाले ने बताया कि ये चाहते हैं कि वो बेंच ही यहां ला दिया जाए है न लेकिन मुंह से कुछ न बोले हो है ना तो जो सलीके के आदमी होते हैं वो सब काम सलीके से ही करते हैं हो जो शहूरदार लोग होते हैं वो रोते भी शहूरते हैं है ना और बेसहूर लोग जो होते हैं वो गाते भी से हैं और रोते भी से हैं है ना, ना तो रु रुदुसवरम राजन रू अब देखो प्रसंग रोने का और आप लोग हंस रहे हो क्या बताऊ रु रुदुस स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा गोपियां रोने लगे अच्छा आपको गोपियों का एक नाम आपको बताते हैं एक इसका अर्थ कि जिनके मन में केवल कृष्ण दर्शन की लालसा है कृष्ण दर्शने केवल लालसा या कामता, गोपी के मन में लालसा क्या है तो कृष्ण का दर्शन हो जाए बस तो एक बोले ना ना मूर्ति मूर्तिमती कृष्ण दर्शन लालसा है अगर आप गोपी को देखो ये गोपी कौन है कि ये गोपी किसी ग्वाल की बेटी नहीं है ये गोपी किसी ग्वाल की बहू नहीं है ये गोपी किसी ग्वाल की पत्नी नहीं है ना किसी की माँ है ना किसी की रिश्तेदार नातेदार ये कृष्ण से मिलन की जो लालसा है ना वो लालसई मूर्त होकर व्यक्त होकर शरीरधारी होकर है न कृष्ण दर्शन की लालसा हजार हजार रूप धारण करके उस जमुना के पुलिन पर चांदनी रात में पुकार रही है प्राणनाथ आओ ये गोपी नहीं है ये कृष्ण दर्शन की लालसा है और ये जो गीत हैं ये गोपी के गाए हुए नहीं हैं ये लालसा के गाए हुए गीत हैं है आपके मन में ऐसी लालसा कृष्ण दर्शन की मा जब गोपियां नहीं लालसा ही लालसा रह गई हो जब गोपी का व्यक्तित्व तो नहीं रहा वो केवल लालसा मई हो गई मावीरभूत सौरी उनके बीच में प्रकट हुए आए नहीं जमुना में से निकल के नहीं आए पहाड़ पर से उतर के नहीं आए पेड़ों में से नहीं आए बालू में से नहीं आए अरे वो तो गोपियां जब मतवाली हो गई थी ना तो धीरे से एक की ओढ़नी खींच ली हो उसको तो तो पता ही नहीं चला और अपने मुंह पर डाल दिया गोपियों ने कहा, कहा गए अरे गए गए गए अब वो गए तो कहीं नहीं बिल्कुल गोपियों के बीच में उड़नी ओढ़े अब उन्हीं के साथ दौड़े उन्हीं के साथ बैठे उन्हीं के साथ रोए उन्हीं के गले में गला मिला के गावे उन्हीं की तरह श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी चिल्लाएं है ना जब देखा कि बस अब हद्द हो गई तो उड़नी जो थी ना शरीर पर उसको हटाया वो तो पीताम्बरधारी और सुमयमान नमुकाम बुझा अरे रोज रोज तुम तो लोग हमको कितना चका पीते एक दिन मैंने जरा सा चका दिया तो तुम्हारी ये दशा अब गोपियों देखो कभी मान नहीं करना कभी रूटना नहीं कभी डांटना नहीं आज तुम्हारी सब पोल पट्टी खुल गई इतना तो रोती हो अच्छा आप जो जो तुमको चाहिए तो लो एक एक सुमयमानमुख अम्बुजा अब आगे का प्रसंग कल सुनावेंगे परसों से के बीच में भगवान प्रकट हो जाए अब यहां से तथा स्वागत करें एक बार इधर दृष्टिजा में जब गोपियों के मन में मद और मान का उदय हुआ वो कृष्ण की ओर देखना बंद करके अपनी ओर जब देखने लग गए हम इतनी सुंदरी हम इतनी मधुर हम इतने गुणवत्ती हम इतने अहोर तो चाहे संसार को देखो चाहे अपने को देखो भगवान का देखना तो बंद ही हो गया और जब भक्त ने सामने रहने पर भी भगवान की ओर देखना बंद कर दिया तो भगवान क्या करे? तो भगवान का देखना तो बंद हो नहीं सकता उनको चाहे कोई देखे चाहे नहीं देखे वो तो देखते ही रहेंगे दृष्टो दृष्टेर दृष्टोदृष्टे विपरी विद्यते अविनाशित प्राप्त परमात्मा तो दृष्टा है और उसकी दृष्टि का कभी लोप नहीं होता वो अविनाशी उसकी नजर अविनाशी दुनिया उसको न देखे वो तो देखता है दुनिया उसको अपनी गोद में न बैठावे वो तो सारी दुनिया को अपनी गोद में रखता है लोग अपनी सांस उसको भले न लगने दें लेकिन उसकी सांस तो सबको छूती है गुदगुदाती है यही ईश्वर का स्वरूप है देखा होना गोपियों को भगवान का दीखना बंद हो गया परंतु भगवान को गोपियां दीखती नहीं ये स्थिति हुई गोपियां व्याकुल हुई उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया तो ढूंढने में अपनी ओर देखना तो नहीं है परंतु अपना बल पौरुष बहुत बड़ा है तो जब तक पांव चले तब तक चलें जब तक जबान बोली तब तक बोलें। जब तक दूसरों से पूछ सकी तब तक पूछा जब तक उनका अभिनय कर सकी तब तक अभिनय किया जब व्याकुलता बढ़ी तो अपने हृदय का सारा भाव उड़ेल दिया मान भी छूट गया मध भी छूट गया अंत में अपने को भी भूल गई बोलें हमें दुख है तो श्री कृष्ण के चरणार विविंद धरती पर तो पड़ गए कांटे न कर कुछ हमारे हृदय पर रखने की जो चीज वो धरती पर जाती है कंकड़ पत्थर में जाती है देखो अब अपने को भूल